दूसरा अध्ययन हम देखने जाते हैं कृतज्ञता अब इस सभी भाव में कृतज्ञता भाव सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि तो कृतज्ञता जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भाई कितने लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है है ना तो मानव परंपरा तभी बन पाएगी जब हम कृतज्ञता उन सभी के लिए व्यक्त कर पाएंगे तो हमको समझना पड़ेगा कि कृतज्ञता बेसिकली है क्या तो उन्नति या जागृति के लिए जो प्रेरणा प्राप्त है उनकी क्ष की हम बात कर रहे हैं मानव लक्ष्य है समाधान स्वयं में समाधान जो आप बात कर रहे थे स्वयं में समाधान परिवार में समृद्धि समाज में अभय और प्रकृति में संतुलन यानी सह अस्तित्व प्रेरणा प्राप्त हुई और मेरे वहां तक पहुंचने के लिए जिन्होंने मेरी मदद की उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञ तो। हाँ तो मानव के लिए दो ही चीजें हो सकती है या तो कृतज्ञ हो सकता है या कृतज्ञ हो सकता है तो ये अभी हम जो देख रहे हैं कि सभी बच्चे सब कृतज्ञता का मतलब ये हुआ है कि जो भी प्रेरणा उसको मिली है उस सहायता की अस्वीकृति तो अब बच्चे ये बोलने लगे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है तो कृतज्ञता वाला भाव थोड़ा आ जाता है ना तो इसी के संदर्भ में हम बोल सकते हैं कि सुपथ तो सुपथ भी इसी को कहा है कि जो जो पथ मुझे मानव लक्ष्य की ओर ले जा रहा है उन्नति की और जो पथ है वो सुपथ है इसमें मैं बच्चे जो आपने पॉइंट उठाया कि नहीं कृतज्ञ है उसका कारण शायद यही है क्योंकि सुपत की तरफ तो लेके ही नहीं गया ना कोई तो वो कृतज्ञ अगर नहीं भी है तो शायद ठीक ही है अगर सुपत की तरफ ले जाए तो कृतज्ञ होना बनता है अदरवाइज बाही बच्च बनती है तो नहीं ले जा पाए उसका मतलब ये भी है कि भाई पेरेंट्स के पास भी शायद वो पत, आ, नहीं है माइक सूचना नहीं है कि कैसे जाना चाहे है ना तो वस्तु के ऊपर ही बात आके पूरी अटक जाती है अच्छा अब यथार्थता की जब बात करते है तो अकृत्रिमता यानी कि सहज रूप से और आडंबरहीन जो अभिव्यक्ति है वही अ, क्या बोले यथार्थता की बात है तो मैं सहज रूप से प्रस्तुत हो रहा हूँ मतलब कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है वही यथार्थता की बात है अब जैसे यथार्थता के स्रोत की हम बात करते हैं तो तीन वास्तविकताएं हमारे सामने आती है एक होता है वस्तु सत्य एक हो वस्तुस्थिति सत्य एक है स्थिति वस्तु सत्य और एक वस्तुगत सत्य है न अब सबसे पहले हम स्थिति सत्य की बात करते हैं तो स्थिति सत्य सभी इकाइयों के लिए समान है वो क्या है कि सारी इकाइयां सृष्टि में संप्रे मतलब, है। है, है, गिरी है। तो ये हुआ उसका स्थिति सत्य जो सभी के लिए समान रूप सब का हाँ, अब वस्तुगत सत्य माने वस्तु से जुड़ा सत्य जैसे वस्तुगत सत्य को हम देखने जाएंगे तो हमको रूप गुण स्वभाव और धर्म को समझना पड़ेगा तो किसी भी वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म को देखना उसको जानना वही हो गया उसका वस्तुगत सत्य वस्तु सत्य में अब जब देखने जाएंगे तो दिशा काल देश के अर्थ में हो जाएगा जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो मतलब दिल्ली से किसी को लोकेट करना होगा भाई कौन सा लोकेशन तो दिल्ली से इस साइड हापुड़ के सात आठ किलोमीटर धनोरा गाँव में अभ्युदय संस्थान तो पूरा वो जो ऑक्साश्रेखांस वाला मामला है वो सभी वस्तु स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य में एक चीज़ हमको करनी पड़ेगी सोचनी पड़ेगी कि हर सेकंड हर क्षण को ये बदल रहा है है ना अभी हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो हमारी वस्तु स्थिति एक है जैसे हम यहाँ से अध्ययन हॉल में जाते हैं तो वस्तु स्थिति है न तो चेंज तो कंटिन्यूसली ये चेंज होता जा रहा है तो इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा अभी हम ये बात कर रहे हैं वो हापुड़ के पास में करती है।, दिल्ली, दिल्ली, है तो, तो यथार्थता को समझने का मतलब यही है जब मैं इस चीज को पकड़ पाता हूँ तब मेरे में से वो सहज रूप से ही व्यक्त होता है तब कुछ मेरे को आडम्बर नहीं करना पड़ता है इसको अगर एड करे हाँ तो जो स्थिति सत्य है वो व्यापक की बात हो रही है जो सर्व जगह समान है सही है। और अगर हम बात करें स्थिति सत्य सत्युगत सत्य और वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य इकाई दोनों इकाइयों की, की बात हो रही है बहुत बढ़िया तो यहाँ पे इकाई और व्यापक दोनों आ गए हैं दोनों बड़े क्लीन रूप से रहे हैं बहुत बढ़िया अच्छा अब वंदना की बात करते हैं तो जो गौरवता को व्यक्त करने के लिए जो चेष्टा है उसी वंदना कहते तो फिर वो किसी हाँ, काव्य के रूप में या किसी किसी किसी गीत रूप में में के भी फॉर्म व्यक्त हो सकती है है अब उसके अंदर आता चेष्टा चेष्टा को देखा जाए तो चेष्टा और मूल चेष्टा चेष्टा है श्रम गति परिणाम और मूल चेष्टा हो गई कि व्यवस्था के अर्थ में जो भी चेष्टा है वो मूल चेष्टा कही जा सकती है ना गौरवता माने निर्विरोध पूर्वक अनुकरण अनुसरण जो प्रवृत्ति है उसी को होता है अब जैसे सोम भैया कुछ हमारे लिए बता रहे हैं तो हमको उनके ऊपर सब नहीं है क्या भाई वो जो भी बोलेंगे वो हमारे, हमारे सही क्या तो सडनली वो जो निर्विरोध हो की स्थिति आ जाती है तो तुरंत ही वो गौरवता वाला भाव प्रकट हो जाता, जाता है है ना तो वही गौरवता है तो बात कहाँ तक पहुँचती है जैसे कृतज्ञता समझ में आती है तो वो उससे गौरवता आती है क्योंकि तब हम निर्विरोध हो जाते ही अगर इन जिनके प्रति मेरा कृतज्ञता का भाव है और उनसे मेरा विरोध है तो वो वो दोनों मिसमैच होता है इसलिए जब भी कृतज्ञता आती है तो तुरंत ही गौरवता को प्रमाणित करती है जैसे गौरवता आती है तो उससे सरलता आती है सरलता माने अभिमान रहित अब मैं हो गया हूँ अब मेरे में कोई अभिमान नहीं क्योंकि अब गौरवता की वजह से मैं पहचान पा रहा हूँ यार मेरे सही से जीने के लिए कितने लोग सहायक हैं जैसे अभी हम पूरा दिन यहाँ पे अध्ययन करते हैं तो काफी लोग हैं जो हमारे लिए खाना बना रहे काफी जो लोग हैं कि जो यहाँ पे झाड़ू पूछा सब कुछ कर रहे हैं तो मतलब उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव है ना कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है तो सरलता से फिर आती है सहजता उससे पहले अभिमान कौन कर लेते हैं हाँ। अभिमान के अंदर तीन भाग है हाँ अधिमूल्यन अवूल्यन और निर्मूल्यन निर्मूल ये अभिमान की सहजता हाँ सहजता सहजता माने रहस्य से मुक्त न्याय तो मतलब अब जो भी हमारा व्यवहार व्यवहार में जो भी न्याय हो रहा है उसमें कोई रहस्य नहीं है ठीक है हाँ अब हम पहचान पा रहे हैं यार ये भी जो सामने आ रहा है वो इंसान ही है तो जैसे मैं जीवन हूँ मैं खुद में एक जीवन हूँ वो भी एक जीवन है तो जीवन से जीवन की पहचान शुरू हो गई तो अब उसमें कोई रहस्य नहीं रहा है तो वो जाति ज्ञाति वो सब मतलब लुप्त हो गए सब गायब हो गए और सहजता से ही फिर मानवीयता है अभी मानवीयता नहीं दिख रही है क्यों क्योंकि हम सहज नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। सहज इसलिए नहीं हो पा रहे है इसको रिवर्स लुक भी देखें हाँ। तो भी दिखा जाता है क्योंकि सरलता नहीं दिखती सरलता नहीं इसलिए गौरवता का कुछ नहीं और गौरवता इसलिए नहीं क्योंकि कि किसी के, के प्रति कृतज्ञता नहीं हो पा रही इसलिए हमको लगता है वो तो झाड़ू वाला उसको तो ये करना ही चाहिए ये तो उसका काम है तो हम हर एक चीज को इस तरह से देखते इसलिए मानवीयता नहीं हो पा रही और मानवीयता जैसे आएगी तब सहज हम समझ पाएंगे कि परस्परता में निर्विरोध करो और सहजता का प्रति फिर हमें कृतज्ञता होगी सृष्टि में सभी के के प्रति मेरे के जीने के के लिए का, का, काफी सारी इकाइयां लगी हुई है इतना अस्तित्व में कितना क्या क्या हुआ है, पहले से तो जब बच्चों के सामने इस तरह से हम प्रस्तुत होंगे तब जाके वो कृतज्ञ हो पाएंगे अदरवाइज वो बड़े होके कृतज्ञ न होंगे ही तो इसलिए कहा गया है की मानव का खुद में जब कृतज्ञ होता है तब खुद तो कलशित होता ही लेकिन पूरी परंपरा को भी कलशित करता जाता है वो वही खुद के अंदर पीड़ा है तो कृतज्ञता पीड़ा है और कृतज्ञता ही आ, सही का भाव है और सही का प्रस्ताव है, है ना? अच्छा ये मैंने थोड़ा अलग से लिखा हो क्या हाँ अध्याय दो मानव व्यवहार दर्शन जिगर भाई धन्यवाद हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर उसका वो समरी के फॉर्म में होगा